अब का क्या था घट प्रताजी के ज्ञान के साधन चक्षुवादी के द्वारा होना ये न होना द्वारा कहते है ज्ञान क्या साधन होता है ज्ञान ग्रहण तथ होता है ज्ञान जिसे कहते हैं ना चक्षु ऐसी घटका ग्रहण होता है ग्रहण का तो यहाँ पर देखना हाँ, आत्मा अव्यक्त है अव्यक्त का अर्थ है कि वो चक्षादी के द्वारा जे नहीं है चक्षराजी के द्वारा जे नहीं है यह मतलब लग अब इस संख्या चक्षु के द्वारा घेट होते हैं है। है न और आगे से क्या लेना है रसना, घटपटा दी तो घटपटा दीजिए तो आत्मा चक्ति है और रचना से रस तो आत्मा तो रस नहीं है तो रचना से गे होगा और घ्राण से ये क्या होता है तो आत्मा तो गंद नहीं है बंद ही हिन्न है जिसके घ्राण से गये होगा ये क्या होता है इस वक्त कौन कौन होते हैं मेरे लोग और तब लड्डू और कठोर ये भी सबसे है तो ये इस स्पर्श है तो सबसे यह होता है इस पर से और आपना इस पर नहीं से सबसे होगी तो जाने के लिए अतं होगा सब कुछ ध्यान सब किसी से ये हुआ से ये हुआ, ये हुआ? नहीं। नहीं। अच्छा अब ये देखना मन से क्या होता है स्मृति स्मरण होता है ना तो किसका स्मरण होता है नो किया जाए फैसा है ना तो जब अशुद्ध मन है तो उसके पूर्व में आत्मा का नो होगा ऐसा और वो तो घटपटादी का ही होता है तो उनका ही स्मरण करेगा अशुद्ध मन से तो फिर क्या इस प्रकार मन से भी नहीं जाना जाएगा कैसे मन से अब जान लेना, तो घटपटादी के ग्राहक है घटपटादी से बंद वगैरह सब लेना है बंद स्तर से घटपटादी के ज्ञान के साधन चक् के द्वारा नहीं ना होना यही तो उस पर बेना होना ऐसा सोचा इसका तो वो समझ सकते हैं वो अप्रमेय को भी अर्थ कर सकते हैं अब गलियत के है ना हाँ ना हो ना चलिए तो सर्वथा उसको नहीं जान सकते क्या आत्मा को यदि सर्वथा नहीं जान सकेंगे तो फिर कैसा हो जाएगा वो गजन कुसम की तरह हो किसी भी प्रकार विषय हो किसी भी प्रकार ज्ञान हो तो कैसा हो जाएगा गगन कुसिल सर्वथा विषय नहीं है क्यूँकी तो हनुमान से आत्मा को जानते भी नहीं जानते शास्त्र प्रमाण से आत्मा को जानते भी नहीं जानते तो अनुमान से जानी जाती है शास्त्र प्रमाण से जानी जाती है हनुमान प्रमाण से शास्त्र से तो ज्ञान होता है अपना का बेटा है ना तो साधना करने पर उसका कैसा ज्ञान होता है प्रत्यक्ष ज्ञान तो होता है प्रत्यक्ष अपरोप से साक्षात्कार प्रत्यक्ष अपरोप से साक्षात्कार करने आरोप जो आत्मा का प्रत्यक्ष होता है स्व तो आत्मा होता है जी पर तो साधना करने पर जो साक्षात्कार होगा वो किस साधन ऐसी होगा किस कर्म ऐसी होगा धर्मभूत ज्ञान तो है न लेकिन किस कर्म से होगा कर्म होगा मन से होगा ना हालांकि मन धर्मभूत ज्ञान आत्मा का होगा पर किस साधन ऐसी होगा मन संसारावस्था में बद्धावस्था में शर्ण ऐसी धर्मभूत ज्ञान का प्रसार होता है किससे इंद्रियों से बद्धा ज्ञान का प्रसार किससे होता है इंद्रियों को बताया सकता है न? और मुक्त की इंद्रिया होती है तो मुफ्त का ज्ञान तो होता है ग्री बताया जाएगा क्यूँकी अनादि कर्म रूप अज्ञान के कारण उसका ज्ञान संचित होकर बेजापुर हो है अगर ये ये अविद्या उपाधि कर्म उपाधि हट जाएगी तो दु हो जाएगा अभी है तो हम क्या कहना चाहते हैं कि जब वो आत्मा का प्रत्यक्ष होगा होगा तो किस इंदगी से होगा मन से मन से अशुद्ध मन से नहीं होगा गृहस्पति हेतु अग्रया विद्या है मन है ना तो मन से तो होगा तो शुद्ध मन से नहीं कभी अंत कराना मतलब मंत्र मन की शुद्धि पर गोकुओं जोर दिलाते हैं शास्त्र में जितने भी विधि निषेध है अंताकरण की शुद्धि के लिए ऐसा करो क्यों अंताकरण अंताधरण की शुद्धि के बिना कुछ नहीं होता है सब बात समझाते हैं ज्ञान सत्य गुण से क्या होता है ज्ञान और आत्मा का ज्ञान कब होगा सत्व गुण अत्यधिक प्रकट होगा ज्ञान सब भी सबसे होते हैं ज्ञान कब होगा अब जो मन आया था ना मन ध्यान देना जैसे न्याय मत शरीर से बाहर नहीं जाता है तो एक विशिष्टा मत शरीर से बाहर नहीं जाता है पर अणु कहते हैं विशिष्टा वेत में न्यायिक देखना नहीं है ठीक है अब जैसे देखना मतलब उसका स्कूल नहीं है बहुत बड़ा नहीं है लेकिन नैयाई मेरा अखियेगा आप नैयाई चलो निर्मयों है वह ऐसा है है, है सभी इंद्रियां जो है ना अणवस्या ये ब्रह्म सूत्र है अब उसमें सभी इंद्रियों का परिमाण क्या कहा है अणुता है कौन सी प्रकार में लेकिन निर्मयों नहीं लेना अणवस्या ब्रह्म सूत्र है ये अभी हम आपको तो इसकी संख्या बताए देते हैं ये दो चार छ अणुस्या यहाँ पर वेद व्यास सभी इंद्रियों का परिवार क्या है अणु तो अणु का मतलब जैसा नहीं है ना अब इसे स्वग फूल नहीं है ना बहुत बड़ी नहीं है ना ईसा लेकिन वो पूरे शरीर में फिर तो भी होता है बोलक में वो भी अणु कहा है लेकिन वो भी निर्वयोग है तो मन नैयायिक मत में अन्यबिया तो होगा तो फिर मन कैसा है यहाँ मन भी मिवयो नहीं है और स्त्रोत की जो उत्पत्ति मानी ना में, वहाँ स्रोत तो कैसा है सर तस्वीर ना चिंता वो उत्पत्ति में कोई बात नहीं है न आकाशी नहीं चलिए पर देखो अचिव नाम है अचिंत क्या लक्षण बताते हैं। अचिन्त्य का लक्षण बताते हैं क्या अचित सजाती सजाती चिंता नग है अचित के सजाती रूप से चिंतन के योग्य न अचेतन के सजाती रूप से चिंतन के योग्य ना होता अचेतन का सजाती कौन है अचेतन चिंतन तो अचेतन के सजाती रूप से किसका चिंतन किया जाएगा अचेतन का और आत्मा का अचेतन के सजाती रूप से चिंतन किया जाएगा नहीं किया जाएगा, है ना? तो अचित के सजाती रूप से चिंतन के अयोग्य ऐसा कहा जाता है अब ध्यान देना तो सर्वथा चिंतन के योग्य ना? ना ना तो समझ समझ में में चिंतन के अयोग्य है ज्ञान रूपये आनंद रूपत्म चिंतन तो होता ही नहीं उसका अच्छा जी और आगे देखना इसके आगे क्या है निर्वजत्व निर्वजत्व का क्या अर्थ है अवयव समुदाय अवयो समुदायत्मक इस अवय का समुदाय रूपना होना अवयव का जो वस्तु सावयो होती है सावियों क्या होता है अवय वाली और सावियों को तो भी क्या कहते हैं भी क्या कहते हैं जैसे पट सावियों है पटोव क्या है पट सावियो है अथवा तो ये पट है अवयोगी पर कहते हैं अवयोगी है पर सावय है अच्छा तो ये क्या है सावयव है मतलब अवयव का समुदाय रूप है अवयव का, का समुदाय कल बताया था की विलक्षण से विशिष्ट है ना निलक्षण संशिष्ट अवयोगों का समुदाय क्या है मतलब विलक्षण संनिवेश वाले अवयोगों का समुदाय क्या है विलक्षण संनिवेश वाले ना हो मतलब विलक्षण स्थिति वाले न हो तो अवयव के समुदाय को अवयोगी कहेंगे तो अवयव का समुदाय रूप ही है ठीक है ए? और नैयाय जैसा अवयोगी मानता है ना कि वो अवयव समुदाय से अलग एक अवयोगी मानता है तो ना वैसा ही विमंशा भी ऐसी मानता है जैसा विशिष्टा मानता है शंकर मत वो नैया जी ऐसा नहीं यही होगा अब ध्यान देना तो आत्मा का अवयोग तो है कावय वस्तु होती है अवयव का समुदाय रूप आत्मा अवयव समुदाय रूप है अवयव के समुदाय रूप न होना अवय का समुदायत्मक है अवय का समुदाय ना हो ऐसा तो न तो अवय हुआ, ठीक है निर्विकारत्व को निर्विकारत्व का देखेंगे अचेत विकार रहित रहित रहितया दो चाहिए रही कया दो से ना। वो एक ही गलती निकली ना था जबकि केरल के थे तो कितना किया। तो एक ही धर्मचारी प्रेस वाले छापने वालों दे दो वाले वालों देख करने वालों को हर लाइन में गलती रही है देखिए अचेतन के विकार से रहित होने के कारण सदा एक रूप अतिशन की विकार कल बताए थे ना तो कौन बोलो जाये थे। जाये थे। भरदते, जो और अस्थि जायसे के द्वारा क्या कहा जा रहा है उत्पत्ति कही जा रहा है जय के मतलब है विद्यमानता अस्तित्व अब जान देना जैसे आत्मा को कहते है अस्थि जैसे बता अस्थि कहते है उसकी आत्मा अस्थि तो जो है ना अस्थि से कहा जाता है अस्तित्व सत्ता तो आत्मा का है इसमें क्या उत्तर आप देंगे तो आत्मा का तो तो जो अस्तित्व है वो तो पत्ती के अधीन तो यहाँ पर जायसे के बाद जो अस्तित्व ना तो ये मतलब उत्पत्ति के अधीन अस्तित्व लेना है तो भटपटाजी का अस्तित्व उनकी उत्पत्ति तो के अधीन तो तो है आत्मा का अस्तित्व उत्पत्ति के अधीन उत्पत्ति अस्तित्व लेना है जयसे अस्थि के बाद जाए भी परिणाम से परिणाम तो अचेतन पदार्थों का हमेशा परिणाम होता रहता है ना वैसा परिणाम को तो प्राप्त होते रहते हैं कभी तो पूरा तो हो जाते हैं तो परिणाम प्रति क्षण चलता है कि नहीं तो निरंतर परिणाम होता रहता है जैसे भी होते है। और क्या है वृद्धि द्रुणीजी तो भी देखी जाती है ना शरीर को भी मोटा हो जाता है हो जाते हैं। और अपक्षी से मतलब कमजोर हो जाना और क्या है अगर विनाश को प्राप्त होना विनाश क्या है कारणावस्था की प्राप्ति कार्य को कारणावस्था जगत का विनाश हो गया कारण तो कारण हो गया उत्पत्ति के के पहले अनुसार किस रूप से रहता है का कारण रहता है उत्पत्ति के पहले कार्य का अभाव है कार्य कारण और कारण ही कार्य रूप में हो जाता है भट्टी ही घट रूप में हो जाती है ये सब धीरे धीरे आएगा तो अच्छी चीज ये याद रखना छह विकार है ना इसकी संख्या लिखी थी, थी कहाँ पर है देखो निरुक्त एक एक तीन एक वेद के छह अंगों में एक अंग क्या है निबंधु शिक्षा कल्प निरुक्त ज्योतिषरण निगंटू का व्याख्यान है देख लेना है ग्रंथन मेरी तरफ से निगंटू का व्याख्यान अच्छा ठीक आप देखो यहाँ पर तो गीता में भी अचिंतो एम अधिकारी निर्विकार हो गया ना तो निर्विकारीता में क्या कहा गया अभिकारी अधिकारी के द्वारा क्या कहा गया निर्दिकारी आत्मा या आत्मा का निर्विकार आत्मा का किस mm. पद से कहा गया अभिकारीयम और अचिंतो यम के द्वारा क्या कहा गया उसका अचिंतक बोलना गयम के द्वारा क्या था आत्मा के द्वारा उसका और के द्वारा उसका यहाँ पर निर्विकारक चलिए अब यहाँ पर ध्यान देना एवं रूपतया का दो ले लोग इससे निर्वयो और निर्विकार होने से क्या निर्वयो और दो ले लोग निर्विकार कौन है निर्वयो और निर्विकार होने से ऐसा बताया है ना कल शास्त्र देखो जैसा हम बोले मैं करो करू शस्त्र दहन करण अयोग्य स्वम शस्त्र दहन करण दहन दा, करण है ना शस्त्र के द्वारा करने के अयोग्य नहीं अरे हाँ मैं गलत बोल रहा शस्त्र के शेद्ण साथ छेदन लगाइए शस्त्र छेदन करण अयोग्य शस्त्र छेदन अयोग्य शस्त्र के द्वारा छेदन करने के अयोग्य शस्त्र के द्वारा छेदन करने के और शस्त्र के द्वारा काटने के अयोग्य तो आत्मा वो शस्त्र ऐसी काट सकते निर्वयो है और निर्विकार है किस वस्तु को काट सकते हैं जो वस्तु भिकार होगी और विकास वाला होगी सावियो होगी और विकार वाला होगी उसी को काट हो आप और निर्वयो होने से और निर्विकार होने से कैसी है वस्तु को शस्त्र ऐसी छेदन करन छेदन करना मतलब करने के जलाना नहीं का योग्य नहीं है क्योंकि वो कैसे है निर्वयोग है अब ध्यान देना और अग्नि दहन करण योग्य अग्नि के द्वारा दहन करण कर जलाना अग्नि के द्वारा दि दिदार जलाने के योग्य है तो जो वस्तु निर्भयो और निर्विकार होती है उसको शस्त्र से काट सकते अग्नि से जला सकते तो किसको शस्त्र से काट सकते किसको अग्नि ऐसी जला सकते और जो अवयोग वाला होगा वो बिकार वाला होगा अच्छा जी अब जल यहाँ पे लिखा है ना? तो जल क्लेदन करनादन करण करके घिघाना गीला करना की जल ऐसी गीला करने के अयोग्य जल से गीला कर सकते जिससे विकार होंगे तो उसी को गीला करेंगे ना देन। गीला करना और क्या है यहाँ पर वात है ना वात के द्वारा नोषण करना योग्य वात मतलब वायु के द्वारा सुखाने का योग्य वस्त्र को सुखाते किसके द्वारा है वस्त्र आदि को वस्त्र के द्वारा वायु वायु के द्वारा सुखाने का योग्य तो वायु के द्वारा अपना को सुखा सकते है क्यों और अधिकार है और, और आतक लिखा है, इसे इसे है। ना क्रम मिलाना शस्त्र के अंग किसके साथ है शस्त्र करण्य अग्नि और जल जलकरण अयोग्य वाक शोषण करण अयोग्य और आतप है ना यहाँ पर और शोषण आदि आदि से कुछ नहीं है ना तो आत से लेना है धूप धूप से द्वारा गर्मी पहुँचाने के अयोग्य गर्मी पहुँचाना जो है ना उठनीकरण आदि से ना है ना धूप के द्वारा गर्मी पहुंचाने के अयोग्य और आता आदि भी दे दिया है ना तो आदि से और पकड़ लो क्या बर्फ हिम पकड़ लेना कि बर्फ ठंडी पहुंचाने के अयोग्य ऐसा आदि से पकड़ लेना अब सुनो छोड़ा यहाँ पर तो इसी बात को गीता में चिंन शब्दों से कहा है मतलब आत्मानम छीन बनती इस आत्मा को नहीं काट सकते हैं का इसको नहीं जला सकती है और इस आत्मा को जल गीला नहीं कर सकता है और न सोशियो सुखा नहीं सकती है यही है न तो क्यों क्यों भी पहले क्या बोला है अभिकार भी कह दिया ना भगवान ने विकार रही थे तो विकार वाले को ऐसा किया जाता है तो जो विकार रही तो उसको कर पाएंगे अब सुनिए अब है क्या कि सस्त जिस वस्तु का छेदन करेगा उसमें प्रविष्ट होगा ना है उसे प्रवेश करती छेदन करेगा तो प्रवेश कौन वस्तु करती है स्कूल के सूक्ष्म है सूक्ष उसको घोषता है जो उससे अंदर घुसे के जो इससे सूक्ष्म होंगे ना ये घो पाएगी अच्छा तो ये क्या है कि ये शस्त्र उसके अंदर प्रवेश करके या तो ये कि उसमें व्याप्त होकर के उसके अंदर प्रवेश करके उसमें व्याप्त होकर के उसको काटता है उसमें शस्त्र उसमें प्रवेश करके काटता है द्वारा यह शस्त्र उसमें व्याप्त होकर काटता है और अग्नि क्या है उसमें प्रवेश करके जलाती है अग्नि प्रवेश करती है ना गर्मी और क्या है जल उसमें प्रवेश करके उसको गीला करता है और तो क्या है वायु उसमें प्रवेश करके उसको सुखाती है यही सब है ना अब ध्यान देना तो जो शस्त्र अग्नि जल और वात हैं तो ये किसी में प्रवेश करके अपना अपना कार्य करते हैं तो जो प्रवेश कर पाएगा वो स्कूल होगा होगा बात ही तो ये जिसमें प्रवेश करते हैं वो वस्तु सावियों होती है होती प्रवेश करते हैं ये सूक्ष्मी सूक्ष्म है जो उसमें करके कर लेते हैं। और प्रवेश कर सकते हैं क्योंकि आत्मा कैसे है सूक्ष्म है वो निर्वय है और निर्विकार है उसमें प्रवेश कर पाएंगे आत्मा तो और सूक्ष्म है तो उसमें प्रवेश कर पाएंगे इसलिए कुछ नहीं हो पाएगा इसलिए उसका ये सब नहीं कर सकते हैं ठीक है तो जो व्यक्ति ठीक ठीक आत्मा को समझता है ना वो भय नहीं करता है वो निर्भय रहता है अर्जुन जो आ रहा है युद्ध से विमुख हो रहा था आत्मज्ञान का उपदेश क्यों किया कि उसके जो जो शोकमोह आ गए थे ना शोक मोह के कारण भय के कारण वो युद्ध विमुख हो गया था तो वो शोक मोहस्त हो जाए और भय निर्देश हो जाए अपने कर्तव्य में लग जाए है ना कर्तव्य में लगाने के लिए ही उसको उपयोग दिया है आत्मा को ठीक करने के लिए अपने कर्तव्य करें है न कर्तव्य करें सबसे बड़ा स्तर में क्या है भगवान की आज्ञा का पालन भगवान की आज्ञा का पालन से बड़ा कुछ है वही भक्ति है तो अर्जुन ने अंतिम में क्या कहा करिश्ते से आपके वचन का पालन करूँगा सुन करके यही कहा कि मैं आपके वचन का पालन करूंगा उसने तो वचन तो का तो पालन तो किया भगवान ये हो गया ऐसा कहानी प्रसिद्ध है कोई तो इतिहास में नाम आता है सिकंदर का मालूम तेलु कस उसका थे ऐसा ही कुछ चलिए सिकंदर यूनान से आया था यूनान से एक आया था सम्राट वो सबको जीता वो सभी राज्यों को जीता हुआ जीता हुआ भारत वर्ता गया यहाँ भी उसने विजय प्राप्त कर और विजय के कारण वो बहुत जोरों से युक्त हो गया हमने भारतवर्ष वर्ष को जीत लिया उस समय भारत, भारत सोने की चिड़िया कहा जाता था बहुत बड़ी हमने था तो वो भारत को जीत लिया अब उसको किसी से भेज नहीं रहा वो तो जा रहा था अपनी सेना के साथ में रास्ते में एक नंगा आदमी बैठा हुआ था बिल्कुल बीच में नंगा व्यक्ति बैठा था और हाथी के ऊपर वो बैठा था सिकंदर सिकंदर के सहमिक ऐसे हट जाओ तुम यहाँ पे कुछ तो मतलब ही नहीं उसको बार बार कहते हट जाओ सुनता ही नहीं है कुछ तो मतलब ही नहीं है हट जाओ नहीं हटते तो हैं बोलते तो सुनते नहीं जो से का नहीं नहीं नहीं काट जाता नहीं बोल बोले कि नहीं हटो तो काट देंगे वो बोला हमको कोई नहीं काट सकता पैसा आदमी है तो ये बोला हमें कोई नहीं काट सकता सिकंदर में सुन दिया का ये आदमी है बोलते कोई नहीं काट सकता कितने को काट मार के हैं और दो काट दिया कैसा नहीं काट सकता है कैसा पागल सैनिक लोग काट देंगे हमको नहीं काट सकते क्यों नहीं काट सकते जब हम इसको काटोगे ना काटोगे गए तो आगे थोड़ा काट पाओगे तो ले छोड़ा वैसे ही बोला कौन हो अलग हो तो हमने सोचा कि हम तो सब सबको जीत गए इससे ही उमार गए इसके पास जो वस्तु है वो हमारे पास नहीं हम जो है भारत से भी जेता विश्व के भी जेता होकर के भी हम नहीं हो पाएंगे अभय नहीं हो पाए अभय किसको किसी सम्राट से रहने किसी से रहने सबसे होती है तो कुछ वस्तु तो प्रणाम दिया और वो बोला कि मैं इसे तो इससे ज्ञान है ना वही तो ना से सुखम सुखम चक्र और। नहीं सुखम से नहीं रेखांत जीवन ऐसा कहते हैं न सुखम चतुर्वीन सुख मत मुखांत जीवि जो राजनीत तो से है, उसको है। और जो कहते हैं न ब्रह्मानी ये तू उन्मत् रंगमदभा का कथा नृत्य कीटता है न ब्रह्मानंद रसम पी साफ सुन जाती है ये तू उन्मत्त योगिना है जो योगी उन्मत्त हो गए हैं ब्रह्मानंद रूपी रस का पान करके इंद्रों की रंग बस खाती इंद्र को भी वो रंग समझते हैं खंडाल तो का तथा मिर्च पीठ का तो इंद्रो के समान राजा को कुछ मानेंगे वो भी तो क्या मतलब भी रहा है लिख रहा ब्रह्मानंद रसम पीछा ब्रह्मानंद रसम पीछा ये तू ये, तू। ये कर लेना ये ये पहले लिख लो वादी करना ये तू उन्मत्त योगी ना छे गड़बड़ी योग बता देना है ब्रह्मनंद रसंपीत्वा ये तो उन्मत्त कीटा यो कीट का योगिनांद्रोपुरभा पीटकृत बाधक तो भी अब देखो जनक है ये सब राजा है अजात शत्रु जे और जनत है ये सब राष्ट्र का जो है ना शासन भी करते थे उन्हें बल बहुत बड़ा था हाथ में ज्ञान रूपी बहुत बड़ा बल था उनके उसके बल को पत्कर लेने के, ले थे के क्या वो गीता में क्या है परम्परा प्राप्त राजस्वी जो है राजस्व जानते थे छतरी राजाओं ने बल का आधान करने के लिए भगवान ने उनको इसका उपदेश किया बल का आधान करने के लिए सिर्फ डरेगा नहीं आदमी मेरे बैठा कितना कर्तव्य करता रहेगा इस प्राणों को भाई किसी को भी लग जाए जाएगा सब काम ही बंद हो गया मर देगा मर जाएंगे अच्छा चुपचाप रहो छोड़ो फिर खुशन से ड्राउंड करें कोई भी हो कर्म आपके तो अच्छी तरह से कर्तव्यपालन होता है उसका अच्छी तरह होता है न बत्ती भी अच्छी तरह होती है आत्मा को बच्चे आगे देखेंगे अपना कहा गया इतना कल हुआ था ना अब आगे देखो ये आत्मा का अड़ परिमाण कहा गया है ऐसे अड़ुरात्मा चिकित्सा बताया था ना मैंने ऐसे झूडा देखा ये अड़ुपरिमाण आत्मा विशुद्ध मन से जानने योग और आत्मा मात्र हुई अवरो के अग्रभा से भी सूक्ष्म उसको ब्रह्म सूत्र में भी आत्मा का परिमाण क्या है अनु परमात्मा भी हुए रहेंगे ब्रह्म सूत्र तो पूरा पूरा घट जाता भी हिस्सा लेकिन कोई अंत को कहीं कुछ अलग से कल्पना करनी भी नहीं पड़ती है बिल्कुल पूरा पूरा अनुकूल है ना कोई अलग से लक्षण कम नहीं पड़ेगी ना कोई पर अलग से निकालना पड़ेगा कुछ नहीं करना पड़ता बहुत अच्छा लगता है, है। चलिए अब इसमें जेल मत आता है जैनी क्या कहते हैं आ रहता है ना हमेशा सुख दुख हमेशा सुख दुख होता है क्या तो जब संसाधित सुखों को सुख नहीं होता है तो जो आत्मा अनुसंधान करते हैं ज्ञानी है उसके कभी नहीं होगा सुख दुख तो होता है किसके कारण? हो हो तो कारण है कर्म के कर्म उपाधि में कर्म उपाधि हो गई दुख नहीं होता कभी तो कर्म के कारण ऐसे इसमें सब आएगा है ना तो सुख दुख की प्राप्ति में हेतु कर्म है और ये क्या प्रकृति के साथ संसर्ग है जब ये नहीं रहता है तो होता है स्वाभाविक धर्म नहीं है आपने शुद्ध स्वाभाविक नहीं है वो तो किसी निमित्त के होते हैं कर्म उठाते हैं ऐसे होते हैं ऐसे नहीं, आगे नहीं तो आगे आएगा है ना ये बात आगे आने वाली है आगे आने वाली है तो यहाँ पर क्या आ रहा है प्रसंगानुसार एक जैन मत पर जैन आ रहा है जिम को जैन कहते हैं। महावीर स्वामी का नाम सुना है? वो चौबीस तीर्थंकर हुए हैं जैन धर्म के आचार्यों को कहा जाता है। 24 हुए हैं, जिसमे भी प्रथम तीर्थंकर का नाम रिशव। नहीं। नहीं। में है ऋषभ ऋषभदेव श्रीमदभागवत ने कथा यह नृषभदेव की नहीं। नहीं। उनको जैनी अपना आदि तीर्थंकर मानते है और चौबीसवें तीर्थंकर इनके हैं महावीर स्वामी महावीर स्वामी इनके अंतिम तो उनका भी अपना शास्त्र है उनके भी अपने ग्रंथ है उनका भी अपना चिंतन साधना उनकी है और तपिष्ठा तो, तो, तो जैनियों की बहुत ज्यादा है है ना ऐसो अणुरात्मा चेतना मितव्यो ये प्राणा पंचलाये मुंडक ही एक नौ है अणुरात्मा को बताने वाला है न मुंडक है इसमें और देखिए आपको और भी देखना में आता आत्मा है। है आत्मा है अंदर है, भी आता है है, है है है आत्मा आत्मा अंदर ना? ये मेरे के ऐसा है। चलिए तो जैन मत संक्षेप में समझ लेना तो फिर तो जैनियों की सबसे ज्यादा है अभी भी देखो जैनी लोग बहुत अभी इतनी ठंड कुछ जैनी महात्मा जित दिगंबर कि वस्त्र नहीं पहनते हैं पता है बिल्कुल लग्न रहते हैं और ये लोग नादा कुम्भ में जाते हैं ये लग्न बैठे रहते हैं रजाई गद्दा ओढ़ के सब सोते हैं सब रजाई गद्दा जो है सोते ओढ़ करके, और जेनी जो है ना वो रजाई गद्दा कपूर जो दिगम्बर हैं वो ऐसे वस्त्र कभी बिछाते नहीं कभी बिछाते ना वस्त्र भी बिछाते बिछाते भी वस्त्र नहीं है ओढ़ते भी वस्त्र नहीं है हाँ कितनी भी ठंडी हो ओढ़ेंगे ना बिछाएंगे राजस्थान में तो काफी जहनी लोग हैं आप देखिए उनको उनकी तब बढ़ोत होगी सर्दी गर्मी सब सहन करते हैं श्वेता है दिगम्बर नहीं पहनते दो प्रकार के जैन है उसमें दिगम्बर है राजस्थान में है हमने देखा है कभी कभी भी आते हैं कुछ तो देखा हो आपने उनके आगे पीछे लोग चलते रहते हैं इधर के तो जो घेर के चलते हैं वो यहीं के लोग हैं वो जैन ही है समझ लेना जैन वो यहाँ के रहने वाले जैन लोग हैं अरे मद्रास का फिर जेन है ना गंगा वो भी जैन जैन है वो गोविंद अग्रवाल मतलब कोई वो और जैन में कोई बड़ा भेद नहीं है वैश्य जाति में जैनी लोग ज्यादा है हाँ और उनके कुछ परिवार दोनों तरफ रहते हैं कुछ इधर कुछ इधर वो जैन है राजस्थान में जैनी लोग काफी हैं गुजरात में कर्नाटक में भी जैनी हैं और ऐसा कब इनका पहुंच है ये कभी संखारा व्रत लेते हैं उसमें यह है कि नियम ले लिया या कुछ खाना पीना नहीं है तो मृत्यु को पहले संखारा लेना चाहिए तो जो संधारा ले लिया तो कुछ खाएंगे पिएंगे नहीं लेकिन बहुत जो प्यास लगेगी तो चिल्लाता है कि हमको पानी दे दो पानी दे दो उसका पुत्र भी पानी नहीं देगा चाहे वो मर के होने जाएगा खुद पानी के लिए कड़सते हैं तो देते नहीं कि संधारा ले चुका है पास हो जाएगा ऐसा तब तो जनों का बहुत है अच्छा भी एक उनका एक नियम है व्रत है तो उसके बाद कुछ खाना पीना नहीं होता है मृत्यु के लिए लोग ले लेते हैं और वो ले लिया संधारा नियम तो घर वाले सोचेंगे नहीं पानी क्या वो तड़पता रहे रहे चिल्लाता नहीं ये चाहे मंदिर भी बहुत बड़े बड़े होते हैं सनातन धर्मियों के मंदिरों में जाते नहीं क्योंकि नोतियां रहती है नैन मंदिर हम ऐसा कहते हैं याद है आपको मंत्रो हम्म गेत जैन मंदिरम, मंदिर नावे याउनी भाषा है हमको स्मृति नहीं आ रही है स्मृति आएगी सब बोल देंगे, लेंगे उसमें याउनी भाषा मत बोल नहीं बोलना चाहिए संस्कृत भाषा को छोड़कर अंग्रेजी उर्दू ये सब क्या है इंग्लिक्ष भाषा है न संस्कृत याउनी भाषा है रहना दक्षिण जैन मंदिर ऐसे धर्मशास्त्र में निधि किया गया तो नहीं नहीं दिल्वारा है जैन के मंदिर में जाना चाहिए मूर्तियों को दर्शन नहीं कर जाना चाहिए मंदिर बहुत बड़ा है और इनकी मूर्तिया सौ सौ पचास पचास की कही कही सकती है जन तो उनके यहाँ जो आत्मा का है ना तो आर्यता आत्मानम दे परिणम आहू आर्यता का आहू की याद करता क्या आर्यता मतलब जैना है दे परिमाण आत्मा मा ना माहु के समान परिमाण वाली आत्मा को कहते हैं जेमी विद्वान परिमाणम आत्मा नाह के समान परिमाण वाली आत्मा को आत्मा का परिमाण कितना है दे के समान जितना बड़ा दे उतना बड़ा देह ही आत्मा नहीं है दे आत्मा है लेकिन वो दे के समान परिमाण वाला है ऐसा मतलब हुआ मध्यम परिवार हाथी की दे में हाथी के समान आत्मा हो जाएगा के में, चीटी के देंगे चीट के समान आत्मा हो जाएगा मनुष्य दे के देंगे मनुष्य के समान आत्मा हो जाएगा और शरीर व्यापी होने से सुख दुख का अनुभव करने में कोई बात वो कहते हैं अनुभूति भी अच्छी होती है कहते हैं ना कि मैं इस शरीर में हूँ लगता है कि नहीं लगता है जनियो का एक मतलब जैनियो का ये मत है जनियो की बहुत पाठ्यकलाएं हैं गुजरात में राजस्थान में बहुत ग्रंथ है तो आपके सम्पूर्णानंद के पाठ्यक्रम देखो तो पाठ्यक्रम में आपको शुरू से लेकर के आचार्यक्य जो है कोशकियों की पुस्तकें को मिल जाएंगी उनका स्यागुवाद प्रसिद्ध है जो ब्रह्म सूत्र में आता है सद सुना है हाँ दोनों है सी सी सियागवाद एक उनका ग्रंथ एक जैन खंड खाद्यन भी ग्रंथ है जैन खंड खाद्यम है हमारे पास स्यागवाद नहीं है हमारे पासवाद उनका प्रसिद्ध ग्रंथ है सात प्रकार से उसका निर्वोचन करते हैं किसी वस्तु का है या नहीं है जैसे घट है ना तो घटकवे है और घटकवे तो वो तो है भी और नहीं भी है दोनों अलग अलग फिर मिलाकर कर दो है नहीं और फिर नहीं। फिर क्या है दोनों को मिलाकर निषेध कर दो इसलिए इस तरह से विचार करके सिद्धांत है उनका एक बड़ा ग्रंथ है उसमें सिद्धांत मिल जाएगा में तो खूब अच्छी तरह मिलता है ये। है है। तो देते हैं मैं इस दे में हूँ इस प्रकार की चीख से हो जाती है तो ये ग्रंथकार कहते हैं की तत्ती वृद्धम तत्कार है जैन मतम तत्व क्या आहत मतम वो आहत मत कैसा है सिद्धांत कुछ भी हो लेकिन अहिंसावादी है अहिंसा पर ही आधारित है अहिंसा है ना अहिंसा है वो तो क्या है कि ये भी जो है ना नहीं करते पेड़ को कष्ट हो जाएगा करते और बाल को भी जो है ना वो उखाड़ते हैं उनका नियम है उखाड़ देना अब कैसी से काटोगे कहीं कोई जंतु होगा कट जाएगा तो कष्ट हो जाएगा इसलिए उसके अनुसार क्या है जब किसी को साधु बनाते हैं तो केस लुंचन संस्कार होता है उनका सब मिलकर आएंगे सब बाबू समय का कुछ लगाने लगे हों लेकिन है वही नियमता है तब पूरा उखड़ाना पड़ेगा बालक बताओ कौन उनके आने के साधु बनेगा उनके संप्रदाय में तो केस लुंचन संस्कार है उनका अहिंसावादी पूरे हैं पानी को <laughs> छन कर पीते थे और मुँह में भी जो पट्टी बंधते हैं कि की कोई ऐसा हो अंदर में चला गया ऐसा उनका कुछ है तो है वो जैन मत कौन सा मतलब तो समान परिवार को मानते हैं वह मत सूति से विरुद्ध है क्यों सूति से विरुद्ध है तो उसमें युक्ति बताते हैं अनेक देह परिग्रह कुर अब सुन गए ना कोई अनेक शरीर धारण करने वाले योगी है हु? मान लीजिए कि योगी का एक शरीर है फिर उसने अनेक शरीर धारण किया तो जो एक शरीर है तो आत्मा क्या होगी एक शरीर में है, है। एक शरीर के समान परिमाण वाली उसने चार शरीर धारण किया तो आत्मा कितने शरीर में जाएगी हाँ। चार चार शरीर में जाएगी तो पहले जैसी थी वैसी ही रहेगी थोड़ा तो शिथिल होकर के रहेगी शिथिल मतलब समझो जैसे एक तो है घनी भूत होकर रहना और दूसरा क्या है फैल कर रहना इसे रू है उसको ऐसे फैला कर शिथिल कर सकते हैं बताइए दिया तो कैसा हो जाएगा शिथिल हो जाएगी मतलब तो एक जब योगी एक योगी एक शरीर से अनेक शरीरों को जब धारण करता है तो एक शरीर में रहने वाली आत्मा अनेक शरीरों में गई तो पहले क्या मानना पड़ेगा की आत्मा कैसी हो गयी शिथिल हो गयी मतलब योगी जैनी जैनी के अनुसार जाएगी आत्मा धर्मभूत जैन जाएगा तो इनका मत हो गया इनका मत हो गया है ना और तो इनके अनुसार ही जाएगी तो आत्मा फिर कैसी हो जाएगी ढिली पड़ जाएगी ना पहले तो एक में है और फिर अलग फैल फैल करके कई जगह रहेगी तो ठीक हो जाएगी बस हो गए टिफीड हो जाएगी हो जाएगी इसको किस तरह से समझ सकते हैं रात सकते हैं चलो फिर देखते हैं ढीलापन हो जाएगा पहले क्या दुर्बल ही होता है दुण। दुण। भी होता है पर के लिए तो क्या वो देखो एक तो ढीली हो गई ना क्या और फिर पहले शरीर से हटी पहले शरीर से हटी तो वो कैसी हो गई सिथिन पड़ गई अब देखो और फिर जब अनेक शरीर योगी के है तो अनेक शरीर से फिर एक शरीर उसने बनाया अनेक शरीर से शी एक शरीर उसने बनाया तो उस अवस्था में क्या होगा कि पूरी आत्मा इसमें आ पाएगी तो यहाँ पर ह्रास मानना पड़ेगा क्या वैसे स्थिति में अर्थ होता है ढीला पानी लेकिन यहाँ प्रसंगानुसार तो अर्थ कर लेना उसका ह्रास वृद्धि अर्थ कर लो लक्षण अर्थ कर लो है देखो बताते अभी लगा लगा घनत्व तो घनत्व तो का विपरीत है शिथिल इसमें घनत् होगा जब अनेक शरीर से तो एक शरीर में आत्माई तो घन सघन हो ये कह सकते हैं लगाइए वो श्रुति अनेक देह धारण करने वाले योगियों के स्वरूप की शिथिलता का प्रसंग होगा अनेक देह धारण करने वाले योगियों के आत्मस्वरूप की शिथिलता का प्रसंग होगा ढीला हो जाएगा न एक शरीर से अनेक शरीर धारण किया तो आत्मा शिथिल हो जा जाएगी बात ये, वो श्रुति के रूप क्योंकि अनेक क्यूँकी अनेक करने वाले योगियों के आत्म आत्मस्वरूप की शिथिलता का प्रसंग होगा और शिथिल रोकर के अनेक बेटाएंगे समझ और ऐसे ही क्या है शरीर के बाद जब हस्ती शरीर प्राप्त हुआ तो भी क्या होगा आत्मा ढील पड़ जाएगी शिथिल हो जाएगी हो जाएगी ना तो यहाँ पर शिक्षण इन्होंने दोष दिया है लेकिन इसको उसको भी कह सकते हैं माननी पड़ेगी कैसे रहेगी का प्रयोग किया अलग से विचार कर रहे हैं तो अब माननी पड़ेगी आत्मा को कि अलग मैं देना और जब अनेक शरीर से एक शरीर में जाएंगे तब घड़ी रूप मानना पड़ेगा या कहना से मानना पड़ेगा तो ये सब दोष आ जाएंगे सकते अब ध्यान देना वो जैन तत तत्कर्थ मतलब है अनेक देण करने वाले योगियों के आत्मस्वरूप की शिथिलता का प्रसंग होता है, है ना करने वाले की की का होता है। और फिर छोटे शरीर से बड़ा शरीर साफ होने पर आत्मा को बीच होगा उसकी शिथिलता का प्रसंग होता है होने थे थे थे से था ये। तो ये वो क्या? तो वही पर ना। ना। क्या क्या है अंतिम देखो बोलो वहाँ पर बोला था वहाँ पर निर्वय था? ज्ञान आश्रय तो ज्ञान का आश्रय भूत मतलब ज्ञान का आश्रय अर्थात तो ज्ञान आश्रय तो आया है तो वहाँ पर बताते हैं ज्ञान नाम ज्ञानाधार्ञानाश्रित ज्ञानाश्रय भूतम करते ज्ञान का आश्रय ज्ञान का आश्रय क्या कहते हैं ज्ञान का आधार होना ज्ञानास्त्रित्व ज्ञान का आधार होना क्या है ज्ञान का आधार कौन है तो ज्ञान आधारित किसका न्याय में आता है ज्ञान अधिकरण आत्मा ज्ञान का अधिकरण आत्मा है तो यहाँ पर ध्यान देना जिस ज्ञान का अधिकरण आत्मा है तो किस ज्ञान का अधिकरण है आत्मा कौन सा ज्ञान नाम लो? धर्म ज्ञान ज्ञान का अधिकरण आत्मा है ठीक है और वो धर्मभूत ज्ञान नित्य है क्या नित्य है न ही दृष्टूर दृष्टि विपरी को नृत्य के अभी आपको हम बताते हैं ऐसा आप समझिए कि न ही दृष्टु दृष्टेर विपरियोको विद्यते दृष्टा की दृष्टि का लोक न ही जातु ज्ञातर विपरलोको विद्य के ज्ञाता के ज्ञान का लोक नहीं होता है तो ज्ञाता के ज्ञान का लोक नहीं होता इसका मतलब वो ज्ञान कैसा है नित्य है।, है, है ना तो ये जो ज्ञान का आश्रह है वो ज्ञान कहता है नित्य ज्ञान है नित्य ज्ञान का आश्री आखा है अच्छा जी तो नित्य ज्ञान का संख्या बता दू आपको चलो तो थोड़ी बड़ी संख्या बता देंगे आपको न ही विद्यातुर विज्ञातर विपल लोगो विद्यतेणक चार तीन भी है बृहद कितना हाँ न ही विद्यातुर विद्यातुर विज्ञातर विपल लोगो विद्य के क्यों धर्मु धर्मभूत ज्ञान को कहते हैं तो नहीं नित्य कहते हैं और न्याय के मत में आत्मा जिस ज्ञान का अधिकरण हुआ ज्ञान कैसा है अनित्य है ज्ञान है ना हाँ ज्ञान है नित्य ज्ञान है अब ध्यान देना तो ज्ञान का अधिकरण आत्मा है अब ज्ञान का अधिकरण आत्मा होने पर भी उसकी कैसी हैं अनित्य है ज्ञान पर ज्ञान दो नित्य है ना नृत्यभूत ज्ञान तो नित्य है और धर्मभूत ज्ञान कैसा है इनके ज्ञान का आधार नहीं है यहाँ ज्ञान स्वरूप माना है अलगम कर्त क्या किया था ज्ञान मान मतलब अलगम करते क्या था स्वयं प्रकाश ज्ञान स्वरूप तो जो ज्ञान स्वरूप आत्मा है आत्मा कैसे है और ज्ञान सुनू आत्मा किसका आश्रय अच्छा है ज्ञान का, का है। दोनों यहाँ पर माना गया तो क्योंकि दोनों प्रकार से प्रदन करती हैं संक्षेप में सुनिए संक्षेप में सुनिए उसमें छानदोक में आता छादोक आठ बारह चार अर्थ यो वेद इदम जिग्राणी यो वेद इदम जिग्राणी आत्मा जो जानता है की मई से सुनू मई से ऐसा जो जानता है वो आत्मा है मैं इसे सुनू या मैं इसे देखूं ऐसा जो जानता है वो कौन है तो कौन है जो जानता है। में आत्मा जानता है मतलब ज्ञान का, का अधिकरण है आत्मा और देखो एन इधम सर्वी जाना, एन? जाना आ, एन मतलब जिस परमात्मा से अनुग्रहित होकर जिस परमात्मा का अनुग्रह पाकर के आत्मा इधम सर्वम भी जाना आत्मा इस सबको जानती है तो उसको कहा है और विज्ञाता भी कहा है तो कोई विरोध नहीं है दोनों है दोनों है वो अच्छा अब ये देखो ये प्रश्नो की सद है एक ही प्रश्नो के साथ चार नौ एक ही दृष्टा स्प्रष्टा श्रोता घाता रसयिता मन्ता, बोधा कर्ता, विज्ञान आत्मा पुरुषा प्रश्नों के चार पर नजर डालना एक ही ये आत्मा ही दृष्टा स्प्रष्टा श्रोता घाता रसयिता मन्ता, बोधा कर्ता विज्ञान आत्मा पुरुषा विज्ञान आत्मा पुरुषा इसका मतलब आत्मा वो विज्ञान आत्मा विज्ञान आत्मा क्या था विज्ञान स्वरूप ज्ञान स्वरूप तो एक ही सुरती एक ही श्रुप आत्मा को क्या कहती है विज्ञान आत्मा मतलब ज्ञान स्वरूप विज्ञान आत्मा शब्द क्या कहती है कुछ आत्मा की ज्ञान का आधार ज्ञाता कहती है कुछ त्रुपियाँ ज्ञान रूप कहती है कुछ उसको ज्ञान का आधार अर्थात कहती हैं और प्रश्नों के एक मंत्र दोनों ही उसको कह रहा है एक ही मंत्र उसको हाँ तो एस ही, एस ही प्रिष्टा, इस ग्राता विज्ञान विज्ञान आत्मा बुद्धा आत्मा आत्मा तो क्या कहती है उसको ज्ञान रूप और सुनो अब यहाँ पर जो एक उ, उसमें है ना बोधा करता विज्ञान आत्मा और बोधा तब से का क्या होगा बोध का आश्रय ज्ञान का आश्रय तो बोधापद से उसको सामान्य रूप से ज्ञाता कहती है और, और ज्ञान का आश्रय वो भी सामान्य रूप से और विशेष रूप से ज्ञान का आश्रय देखना दृष्टा दृष्टा मतलब नेत्रजन ज्ञान का आश्रय है ना और स्पर्ष्टा स्पर्श ज्ञान का आश्रय और श्रोता क्या शब्द ज्ञान का आश्रय ध्राता ग अब ये विचार की नहीं है एक बोले ये मिथ्या का प्रतिपादन करती है सत्य का प्रतिपादन करती है एक ही श्रुति को आधी को बोले सत्य का प्रतिपादन करती है आधा मिथ्यान करती वैदिकों की रीति नहीं है जिन श्रुतियों का अपमान मानने की बात हो गई यहाँ असवार मान लिया है ना तो ऐसा नहीं पूरे सुर्खियों की ठीक ठीक संगति होनी चाहिए सुरती बिल्कुल उसको वही कहती है विज्ञान वो भी कहती है और ज्ञाता भी कहती है, दोनों ही माना जाता है। ये नहीं यहाँ किसी भी को अप्रमाण नहीं मानते हैं है ना ना किसी कि को कल्पित कहते हैं ना कुछ कहते हैं ये तो अब सिर दर्द मिटाने के लिए सिर को कटा लेना बुद्धिमत्ता है तो सुर्ती की संगति लगाने के लिए सुर्ति को ही अप्रमाणिक कहने लगते हैं लोग तो ये क्या उर्ति की संगति लगाने के लिए सुर्खियों को अप्रमाणिक कहना सिर दर्द मिटाने के लिए सिर कटा नहीं देता है यार दूसरे लोगों का सर्व उस समझना चाहिए बड़ी दिक्कत है सूर्य इनके यहाँ सर्वश्रुति समन्वय क्या है सर्वश्रुति निरसन रूप है समझ गए सर्वस्वी समन्वय कैसा है निरसन, निरसन ना। ना। सभी श्रियों का निराकरण रूप ही हो जाता है खंडन रूप ही हो जाता इनके यहाँ तो सब ही है तो ऐसा नहीं इसलिए जब दोनों कहती है तो पर उसको ज्ञान भी मानते हैं ज्ञात भी मानते हैं यहाँ पर ज्ञान किस पद से कहा गया था दिज्ञुणास्थ है। और एक इसमें से और ज्ञाता में किस पक्ष से कह कहा गया बोधा है पक्ष से ज्ञाता सामान्य रूप से और जो दृष्टा ज्ञाता प्रतीजता से विशेष रूप से ज्ञाता और यहाँ पर से ज्ञाता कहा गया यहाँ तो ज्ञान अर्थ करते ज्ञान का आधार होना अब बताते हैं कुछ किसी है कि आत्मा को केवल ज्ञान स्वरूप मानो ज्ञान का अधिकरण मतमान ज्ञान का अधिकरण मतमान आत्मा ज्ञान आधारो यदि न सात ज्ञान मात्रा में उसका अस्या यदि आत्मा ज्ञान का आधार नहीं होता क्या मतलब और, और ज्ञान मात्र ही होता और ये ठीक नहीं लगता है। मात्रम लगा दिया मात्रम तो ये हटा दो ज्ञान मात्रम ये हटा दो यो ठीक नहीं है मातरम लगाया ना देखिए आत्मा को केवल ज्ञान मानो ज्ञान का अधिकरण मत मानो क्या मानो ज्ञान ज्ञान लेना ज्ञान कारण प्रती के बल पर माना जाता अनुभव के बल पर माना जाता कैसा अनुभव होता है अहम हम सब तो वो होता है ना आम जाना मतलब है ज्ञान मान आम जाना क्या ऐसा वो होता है ना तो यदि केवल ज्ञान स्वरूप होती ज्ञाता नहीं होती तो क्या जान जान जान वो होता कि ज्ञान की ज्ञानम होता और हम अहम जाना ऐसा वो होता यदि केवल ज्ञान स्वरूप है तो केवल कई वो होना चाहिए अहम ज्ञानम और क्या यदि केवल ज्ञान स्वरूप है तो ज्ञाता नहीं है तो ज्ञान वो नहीं होना चाहिए ज्ञान ग्यान हम या आम जाना एहसान वो नहीं ऐसा वो होता है कि नहीं होता है जब ऐसा वो होता है जिससे क्या सिद्ध हुआ की आत्मा ज्ञान का आश्रय मतलब केवल ज्ञान स्वरूप नहीं है ज्ञान स्वरूप होने के साथ साथ ज्ञान का आश्रय भी ज्ञान का आश्रय है ना आम जनामी से होता है वो ज्ञान का अस्त्र है मतलब केवल ज्ञान स्वरूप नहीं है ज्ञान स्वरूप होने के साथ ज्ञान का ही है, है। लगाई यदि ज्ञान आधार न्याय यदि नहीं होता क्या ज्ञान क्या तो ज्ञान मात्र होता या केवल ज्ञान होता कदाकर है तो ज्ञान अहम की वक्तव्य ध्यान देना तुम पहले अनुभव होगा बाद में क्या बोलेगा बाद में वक्तव्य होगा ना वैसे ऐसा पाठ अच्छा रहता तो मैं ज्ञान हूँ ऐसी प्रती होनी चाहिए ऐसी ना प्रती नीम मैं जानता हूँ ऐसी प्रती तो ज्ञान के बाद व्यवहार होता है ना तो व्यवहार इन्होंने ले लिया है तो व्यवहार के पहले ज्ञान सिद्ध हो जाएगा ना तो मैं जानता हूँ ऐसा कथन होना चाहिए नहीं आत्मा यदि ज्ञान का आधार नहीं होता ज्ञान मात्र होता तो मैं ज्ञान हूँ ऐसा कथन होना चाहिए अथवा ऐसा व्यवहार होना चाहिए कैसा व्यवहार है व्यवहार जो बोलते है नानी ना तो? तू जाना तू अहम ना इतना किन्तु मैं जानता हूँ इतना इति वक्तव्य मुनासात ऐसा कथन ऐसा कथन नहीं होना चाहिए तो अथवा ऐसा व्यवहार नहीं होना चाहिए तो ऐसा कथन होता है इससे क्या सीधु आप है न केवल ज्ञान नहीं है बल्कि वो ज्ञान का आश्रय है तो ज्ञान भी है वो ज्ञान का आश्रय भी है अब इन दोनों की स्ति आएगी है नागा ओम पूर्ण ओर्ण ओम नक्षति शांति शांति